어 oh. जैसा समाधान में आज का प्रश्न है पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य जन्म होता है ये प्रकरण पहले चला है कि मनुष्य जन्म कब होता है मैषी ने सत्या के नवे समोलास में और ऋग्वेद आदिभाषी भूमिका में भी पुनः प्रवचन में भी इस बात का उल्लेख किया है पाप पुण्य की तुल्यता होने पर या पुण्य के अधिक होने पर मनुष्य जन्म मिलता है तो पुण्य अधिक होने पर तो देवों का मनुष्य, देवों का शरीर मिलता है देव अर्थात विद्वान मैं सिनेमा खोला है सत्यात प्रकाश में देव अर्थात विद्वान पुण्य अधिक होने पर विद्वानों का शरीर मिलता है और पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है तो उस पर इनका यह प्रश्न है कि पाप पुण्य बराबर होने पर साधारण मनुष्य जन्म होता है प्रश्न है साधारण मनुष्य किसको कहें साधारण का मतलब क्या है क्या सामान्य शरीर बुद्धि इंद्रिय वाले को यदि यह है तो जो जंगल में जंगली लोग पैदा होते हैं और पशुवत व्यवहार करते हैं वे कौन सी कोटी में आएंगे यानी वो तो और भी नीचे प्रतीत होते हैं यदि सामान्य शरीर बुद्धि इंद्रिय वाले को हम साधारण मनुष्य का जन्म कहें तो ये जंगल में जो रहते हैं उनको हम कहा कहेंगे मनुष्य तो वो भी हैं, तो क्या उनको साधारण नहीं कहेंगे साधारण से भिन्न कहाँ कहेंगे जिनका शरीर बुद्धि विकृत होता है जन्म से ही वे कौन सी कोटी में होंगे जंगल में नहीं है ऐसे ही गांव शहर में उत्पन्न हुए है। है। तो हैं किंतु शरीर बुद्धि इंद्रियां आदि विकृत है विकृत है तो वो भी साधारण मनुष्य या सामान्य मनुष्य नहीं कहला सकते क्योंकि साधारण मनुष्य को तो हम उसको कहेंगे कि जिनका शरीर बुद्धि इंद्रिय सामान्य हो ये परिभाषा लेकर के चले तो जिनके विकृत हैं उनको किसमें लेंगे और वो विकृत क्यों है हैं तो मनुष्य वो भी तो इसमें महर्षि के वचनों पर ही हमें केंद्रित होना होगा इस विषय को उन्होंने स्पष्ट कहा है एक तो देव मनुष्य देव शरीर और एक साधारण मनुष्य का शरीर देव अर्थात विद्वान और साधारण मनुष्य का यह बताने के बाद में महर्षि लिखते हैं कि इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से इसमें भी पाप कि इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं तो इसी पंक्ति में उत्तर छिपा हुआ है पाप पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है तो हम क्या विचार करते हैं इस स्थिति में कि साधारण मनुष्य मतलब सब समान ही होंगे ये भी साधारण वो भी साधारण ये भी साधारण सब समान होंगे ऐसा हम मन में सोच लेते हैं लेकिन साधारण मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि सबके समान होंगे क्योंकि मनुष्य शरीर की दो ही कोटियां बताई जिनको मनुष्य शरीर मिलेगा उसमें एक तो देव एक साधारण मनुष्य ये दो ही कोटियां बताएंगे और देव को महर्षि ने खोल दिया है विद्वान तो विद्वानों के अतिरिक्त जितने भी हैं जितने भी मनुष्य हैं वो साधारण मनुष्य शरीर में माने जाएंगे एक असाधारण एक साधारण असाधारण कौन जो विद्वान है और साधारण कौन जो उनसे अतिरिक्त है तो विद्वानों को छोड़कर के बाकी सब साधारण ही कहलाएंगे तो जो जंगल में हुआ है वो भी जो शहर में हुआ है वो भी संपन्न भी हो सकता है शरीर बुद्धि आदि बहुत अच्छे भी हो सकते हैं सुंदर शरीर हो सकता है धनी परिवार में जन्म हो सकता है ये सब बातें हो सकती हैं ये किसमें आएंगे साधारण मनुष्य शरीर में ही ये आएंगे तो प्रश्न उठता है जब ये भी सब साधारण है तो भिन्नता क्यों है उसका महर्षि ने उत्तर दिया कि इसमें भी पुण्य और पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से शरीर आदि सामग्री भी उत्तम मध्यम और निकृष्ट होती है तो जब पाप और पुण्य बराबर हैं, फिर इसमें उत्तम मध्यम निकृष्ट की बात कहां से आएगी प्रश्न उठ जाता है पाप और पुण्य की तुल्य होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है जब पाप और पुण्य तुल्य हैं तो उत्तम मध्यम निकृष्ट कैसे हो रहे हैं तो पाप पुण्य की तुल्यता का मतलब है पचास पचास प्रतिशत लेकिन हर व्यक्ति के पचास पचास प्रतिशत होने पर भी जिनको साधारण मनुष्य का जन्म मिला है सबके पुण्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं सबके पाप भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं संख्या की दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं किसी के दस पाप और दस पुण्य हैं, तो भी पाप और पुण्य बराबर है और किसी के एक करोड़ एक अरब पुण्य हैं और एक अरब पाप हैं, तो भी बराबर है पाप और पुण्य की तुल्यता तो दोनों जगह घट रही है और किसने कैसे पुण्य किए हैं और कैसे पाप किए हैं दूसरे ने बहुत अच्छे भी कर्म किए हुए हो सकते हैं तो पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर भी पुण्य और पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से शरीर साधनों की भी भिन्नता होती है और एक बिंदु पहले भी आपके सामने रखा था कि पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है इसका ये अर्थ नहीं है कि जितने भी पाप और पुण्य बचे हुए थे उन सब से मनुष्य जन्म मिलता है ये अर्थ नहीं है बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पुण्य हैं। तुल्यता केवल आ गई है जितने पाप हैं, उन सब का भोग न जाने कितने भिन्न शरीरों में जाने के बाद में भोगा जाएगा मनुष्य शरीर में भोग ही नहीं सकता है वो इतने पाप भी उसके हो सकते लेकिन चूंकि पाप और पुण्य बराबर हो गए हैं इसलिए मनुष्य शरीर का अवसर उसे प्राप्त हो गया तो अब जो पाप कर्म अन्य शरीरों को देने वाले होते हैं उनका फल भी तो मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा वो अलग रहेंगे पाप पुण्य की तुल्यता होने पर केवल हमारी योग्यता हो जाती है हम अधिकारी बन जाते हैं मनुष्य बनने के लेकिन उन पाप और पुण्यों में से कौन से पाप और कौन से पुण्य के योग से हमारे को ये मनुष्य शरीर मिला ये फिर अलग बात होती है किसी के मनुष्य शरीर को देने वाले पुण्य बहुत अच्छे हैं तो उसको अच्छा मिल जाएगा किसी के वैसे नहीं है तो कम मिलेगा इसलिए देवों विद्वानों के अतिरिक्त बाकी जितने भी हैं वो सब साधारण में ही आएंगे और विद्वान भी किस दृष्टि से देखना होगा मुक्ति की दृष्टि से जो विद्या अविद्या के लक्षण कहे गए उस दृष्टि से लौकिक दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान हो वो इसके अंतर्गत उस तरह से नहीं आ पाएगा बहुत सारे विषयों को जानता है व्यक्ति और इस मनुष्य शरीर में आके भी हर व्यक्ति विद्वान बन सकता है प्रयत्न करके हर व्यक्ति मतलब संभावना है वहां पर सब बनेंगे नहीं लेकिन संभावना है वो एक अलग बात है ये देव देवों का शरीर उसको मिलता है उसको परिवार ऐसा मिलेगा उसको बुद्धि ऐसी मिलेगी उसको परिवेश ऐसा मिलेगा कि वो इस इस शुद्ध विद्या की तरफ बढ़ जाएगा लेकिन साधारण मनुष्य शरीर पाकर के भी विद्वान तो बन सकता है यह भी कोई व्याप्ति नहीं है कि जो जो विद्वान है वो वो पुण्य अधिक होने के कारण ही यहां पर आया है यह कोई व्याप्ति नहीं है नियम नहीं है पाप पुण्य की तुल्यता से भी मनुष्य शरीर में जो आया है साधारण मनुष्य वो भी अपने इस जन्म के पुरुषार्थ से विद्वान बन सकता है जितना बनेगा शरीर आदि सामर्थ्य उतना नहीं होगा बुद्धि का सामर्थ्य उतना नहीं होगा लेकिन फिर भी वो बन सकता है एक सीमा कि जो अति प्रतिभा संपन्न बहुत अधिक बाल्यपाल से ही ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी ही समाज बहुत शीघ्रता से सब कुछ समझना और अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाएं, उनको हम ले सकते हैं इसमें इसमें जो आपने अंत में पंक्ति लिखी कि जिनका शरीर बुद्धि विकृत होता है जन्म से ही वो कौन सी कोटि में होंगे जन्म से जिनके शरीर में विकृति होती है वो सब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो ऐसा नहीं कह सकते पहले भी ये विषय आपके सामने रखा जा चुका है गर्भावस्था के काल में गलत खानपान पान से आघात से तनाव से बच्चे में विकृतियां आती हैं औषधियों के दुष्प्रभाव से बच्चे में विकृतियां आती हैं जन्म के समय भी ठीक तरह से नहीं हो तो विकृतियां आ जाती है वो पूरे जीवन भर भी रहती है मंदबुद्धि हो जाता है विकलांग हो जाता है जिसे हम जन्म से कह रहे हैं यदि वो किसी मनुष्य की असावधानी अन्याय से हुआ है तो वो उसके कर्म का फल नहीं माना जाएगा उसके साथ अन्याय हुआ है प्रकृति ईश्वर की व्यवस्था से यदि कोई भिन्नता है कोई विकलांगता है वह कर्म के अनुसार मानी जाएगी जब गुणसूत्र मिलते हैं उनकी संरचना संयोजन होता है उसमें कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं। वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्धारित नहीं होती है वो प्रकृति ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है उसे उसके कर्म के अनुसार माना जाएगा लेकिन अन्य मनुष्य के द्वारा अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा लोभ से क्रोध से मोह से किसी भी तरीके से अगर बच्चे को कोई हानि पहुंचाई गई है बच्चे में विकृति आई है ये उसके कर्मों का फल नहीं कह सकते हैं। उसके साथ अन्याय किसी ने किया है असावधानी से किया है ठीक है तो इस प्रश्न के ऊपर यदि और किन्हीं को कुछ पूछना है हाँ, श्रुति पुण्य की अधिकता जितनी अधिक होगी उतना विद्वान शरीर की तो कई बार आपको तो ऐसे देखने में मिलते हैं बहुत बड़े विद्वान होते हैं किसी आध्यात्मिक विद्या शरीर तो वैसे दीघा स्वस्थ जन्म से ही इस। तो इसमें क्या व्यवस्था होता है जिनके पुण्य अधिक होते हैं पाप और पुण्यों में उनको विद्वानों का शरीर मिलता है इतनी बात है पुण्य तो अधिक है किसी के लेकिन वो पुण्य भी कैसे है ये निर्भर करता है और जिनके पुण्य अधिक हैं उनको मनुष्य शरीर मिला तो उनके कोई पाप साथ में नहीं आए हैं ये भी नहीं है जैसे पाप पुण्य की तुल्यता होने पर भी कुछ पुण्य और कुछ पाप मिलकर के और फिर मनुष्य शरीर मिलता है ऐसे ही पुण्य की अधिकता पे भी जब मनुष्य शरीर मिलता है तब कुछ पुण्य और कुछ पाप मिल करके कौन से कितने हैं ये ईश्वरीय व्यवस्था से ईश्वर ही जानता है मनुष्य शरीर में लेगा जिनके पुण्य अधिक हैं उनके भी सबके समान नहीं होते उसमें भी पुण्य की उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट इसमें भी जो स्वामी जी ने लिखा इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से ये साधारण मनुष्यों पर भी लागू होगा और ये देव मनुष्यों पर भी लागू होगा देव भी सब समान नहीं होते शरीर नहीं है अच्छा उस तरह का पुण्य नहीं है हो सकता है उस तरह का परिवार नहीं मिला और इसमें हर चीज अच्छी हो ऐसा नहीं कह सकते किसी की मान लो कोई चीज अच्छी हो गई किसी की कोई चीज अच्छी हो गई वो कुल मिलाकर के लगभग बराबर हो जाते हैं ऐसा मान के क्योंकि जैसे कर्म हो बिल्कुल वैसा का वैसा ही परिवार मिले अनिवार्य नहीं है कहीं भी कुछ भी हो सकता है कहीं शरीर अच्छा है कुछ और है शरीर में भी अलग अलग अंग हैं अलग अलग इंद्रियां हैं उनमें भी न्यूनाधिकता होती है किसी का कुछ किसी का कुछ तो वहां न्यूनाधिकता करके कुल मिलाकर के एक जैसा जैसा कर्म है उसके अनुसार मिलना चाहिए तो विद्वान हो और उसका शरीर अच्छा ही हो ये आवश्यक नहीं है और वैसे चरक में तो तीन को सदातुर का है सदातुर मतलब सदा आतुर आतुरालय होते हैं आतुर मतलब रुग्ण रोगी दुखी सदातुर होते हैं हमेशा रोगी रहते हैं तीन व्यक्ति उसमें एक पढ़ने पढ़ाने वालों को भी लिया हुआ है उसमें कारण भी बताया उन्होंने क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने में इतने लगे रहते हैं कि जीवन की जो दिनचर्या है उसका पालन नहीं करते मलमूत्र का त्याग ठीक समय पर नहीं करते वे क्रोध कर लेते हैं खानपान होता है तो रुग्ण होते हैं इसलिए वर्तमान का भी तो काल वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसमें प्रभाव डालता है और जन्म से भी वो शरीर बहुत अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि अगर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो पीढ़ियों से अगर ब्राह्मण ही बने आ रहे हैं तो स्वभावता है शरीर उतना अच्छा नहीं होता है एक श्रमशील होता है व्यक्ति शूत्र होता है वो दिन रात मेहनत ही करता है शरीर से उसका शरीर स्वभाव तो बहुत कठोर होता है अच्छा होता है बलवान होता है पाचन अच्छा होता है स्वभाव तो उसका रहता है तो उनकी संतानें भी उसी तरह से अच्छी होती हैं उतने अंशों में क्षत्रिय का है तो लेकिन एक स्वस्थ शरीर सामान्यतः स्वस्थ शरीर वो तो बहुतों का रह सकता है ठीक है पड़ा हाँ। शरीर का नहीं खर्च किया तो उसको जब दूसरा जन्म अगला जन्म जन्थ मिलेगा तो बुद्धि तो अच्छी मिलेगी शरीर हाँ। तो ऐसे नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप जो बात कह रहे हो वो तो क्या कह रहे हो कि किसी ने बौद्धिक कर्म अधिक किया तो उससे उसको बुद्धि अच्छी ही आवश्यक नहीं है शरीर का ध्यान नहीं रखा इसलिए शरीर अच्छा नहीं मिलेगा ये वैसे कर्म नहीं है जिससे कर्माशय बनता है ये कर्म ऐसे नहीं है कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है ठीक है कोई व्यायाम कर रहा है तो कर रहा है इससे कर्माशय नहीं बनेगा वर्तमान की स्थिति ठीक बनेगी पाप और पुण्य के आधार पर जो शरीर बुद्धि मिलते हैं वो एक इसके अतिरिक्त चीज है भिन्न चीज एक सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जिस इंद्रिय का जिस अंग का दुरुपयोग करता है तो अगले जन्म में वो छीन लिया जाता है या दुर्बल हो जाता है या असमर्थ रहता है वो अन्य शरीरों के लिए भी कहा जाता है मनुष्यतर शरीरों में भी प्राणियों में इत्यादि वो एक दृष्टि है वो भी एक विचारधारा है पर यह आवश्यक नहीं है किसी ने मान लीजिए व्यायाम अधिक नहीं किया सामान्य जीवन बिताया लेकिन वैसे जीवन अच्छा है पुण्य बहुत कर लिए और वो अच्छा शरीर भी पा सकता है अगले जन्म में और इधर इस जन्म में बहुत अच्छा शरीर बनाया बहुत व्यायाम किया सुंदर शरीर स्वस्थ शरीर किंतु पुण्य कर्म नहीं किए पाप कर्म किए तो अगला जन्म उस उनका अच्छा ही मिले शरीर अच्छा ही मिले नहीं कह सकते तो वो तो कर्माशय के अनुसार से मिलेगा इसी तरह अगर पुण्य का प्रतिशत कम है 50 से तो निकृष्ट मनुष्य शरीर जन्म नहीं मिलेगा कभी भी उसके लिए स्पष्ट लिखी दिया है मी ने इनका प्रश्न है कि यदि पाप पुण्य बराबर है तो साधारण मनुष्य और पुण्य अधिक होते हैं तो देव मनुष्य तो ऐसा भी तो हो सकता है पुण्य जिनके कम हो यानी पाप अधिक हो उनको निकृष्ट मनुष्य जन्म मिल जाए ऐसा नहीं वो स्पष्ट महर्षि ने लिख ही रखा है यदि पाप अधिक है यानी पुण्य कर्म है तो अन्य शरीरों में ही जाएगा जितने पाप कर्म अधिक हैं उनका फल भोगेगा जो ऊपर है वो है नीचे हैं जो भी है यानी कुछ पाप कर्मों का फल वो भोगेगा अन्य शरीरों में इससे पाप कर्मों का प्रतिशत भी कम होता जाएगा मात्रा कम होती जाएगी मात्रा कम होते होते जब पाप और पुण्य फिर बराबर हो गए अब मनुष्य शरीर आएगा बिना बराबर हुए मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा कम से कम बराबर तो होने ही चाहिए बराबर तो होने ही चाहिए पुण्य तो मैक्सी का प्रमाण है और इसमें कोई तर्क युक्ति से विपरीत भी नहीं लगता है उचित लगता है क्यों ना हो क्यों क्या आपत्ति है उसमें उचित है इसमें आपत्ति नहीं है कि कम से कम बराबर हो जिसने ऐसा जीवन बिताया हो उसी को मनुष्य शरीर मिलेगा ये कम से इतना भी बड़ा है कि भाई बराबर है तो भी मनुष्य शरीर मिल गया ये तो रोग भी तो सकते थे कि नहीं पुण्य अधिक होगा तभी मनुष्य शरीर देंगे बराबर होने पर भी मनुष्य शरीर एक नया अवसर दे दिया है फिर से नए कर्म का अवसर दे दिया है युक्ति संगत है इससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी विक्रम जी संख्या बराबर सब मिला करके संख्या कहो गुणवत्ता कहो छोटे बड़े मात्रा कहो वो सब मिला करके जैसे भी देखना है वो सब मिला करके बराबर होना चाहिए किसी को कहा कि इसका पैसे का लेन देन बराबर है ठीक है इसके पास और इसके पास पैसे बराबर है रुपए बराबर है धन बराबर है तो कैसे बराबर होना चाहिए कि जितने किलो इसके पास में रुपए पैसे हैं तोल करके उतने ही इसके पास में होंगे बराबर हो जाएगा नहीं मेरे को समझाने के लिए एक बार मुनि जी ने बचपन में मैं तीसरी चौथी में पढ़ता हूँ छह सात साल का तो एक तरफ पांच पांच दस दस पैसे इकट्ठे करके दस बीस इधर रख दिए और इधर एक रुपया रख दिया फिर मेरे को पूछा कि इसमें से कौन सा ज्यादा है <laughs> बात छोटी सी है लेकिन बचपन में इन्होंने करके मेरे को बताया कि ये तो एक रखा यहां ये सिक्के रखे और यहां ये रुपया रखा ऐसे कई चीजें करके मेरे को बताएं कि ये अधिक है या ये अधिक है अब वो एक तो हम उसकी मात्रा को देख के भी अधिक कह सकते हैं नहीं इसमें दस दस पैसे पांच पांच पैसे बहुत सारे हैं ये बाहर है एल्युमिनियम के जिसके भी आते थे वो और इधर एक रूपया एक रुपए का सिक्का है पांच पैसे के भी आते थे दो और तीन पैसे के भी आते थे एक पैसा भी आता था तो वो इकट्ठे से थे और ये थे एक के पास सोना है एक के पास चांदी बहुत है लेकिन अगर हम बराबर कहेंगे तो क्या आधार पर देखेंगे आप संख्या के आधार पर देखेंगे कि इसके पास एक एक रुपए हैं इतने सारे सौ सौ के नोट हैं इसके पास एक एक हजार के हैं तो तोल से नहीं देख सकते लेकिन फिर भी कहीं तोल भी देखा जाएगा भी सोना इसके पास कितना है इसके इतना, किसके पास इतना है तो भार देख लिया संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर भी देखा जा सकता है सौ इस के इसके पास कितने सौ के, के इसके, इसके कितने पास है कितने हैं हजार के इसके पास कितने हैं हजार के इसके पास कितने संख्या भी देखी जाएगी मात्रा भी देखी जाएगी संख्या भी देखी जाएगी और गुणवत्ता भी देखी जाएगी कि सौ रुपये का एक नोट है या एक रुपये का है या एक हजार का है गुणवत्ता भी देखी जाएगी मिला कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के जो हम मापन करते हैं जैसे धन का मैं बता रहा हूं ऐसे ही पाप और पुण्य का भी न तो केवल संख्या देखी जाएगी न केवल मात्रा देखी जाएगी न गुणवत्ता देखी जाएगी सब मिलाकर के जो बराबर है तो देखा जाएगा कोई क्या मेरे पास गाड़ी है कोई क्या मेरे पास जमीन है कोई क्या मेरे पास ये पेंटिंग है यही एक करोड़ रुपए की है एक लाख रुपए की है ये सामान है बोले ये फला राजा का पहना हुआ ये कुर्ता है ये जूता है ये बल्ला है जिससे फला शतक लगा था या उसका फला खिलाड़ी का है उनकी कीमतें है, होती हैं जैसी भी होती है तो कुछ भी हो वो मिला करके सब करके भी हाँ इनका बराबर है ऐसे ही हमारे पाप और पुण्य संख्या मात्रा गुणवत्ता गंभीरता उसकी हल्कापन जो भी आपको कर, जो भी हो सकता है वो सब मिला करके बराबर हो उन सबका कोई उल्लेख नहीं किया बस बराबर की बात कही है। पाप और पुण्य बराबर हुए मनुष्य शरीर मिल सकता है ठीक है श्रीवास्तव जी हमारे हम ने पर चर्चा है इसके बारे में कोई एक अनुफल के बारे में तो उसमें एक बात ये निकल के आई थी कि मोक्ष जो है वो कर्माशय से नहीं मिलता कल इसलिए सत्ता स्वामी जी के प्रवचन में एक में वो मुझे बता रहे हैं तो ये कह रहे थे कि अगर अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे काम करते गए तो मतलब मुझे थोड़ा विरोधाभास <laughs> लग रहा है और विरोधाभास क्यों सीधा विरोध ही लग रहा है <laughs> विरोधाभास मतलब मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि विरोध है नहीं आपको पक्का है कि विरोध है और स्पष्ट बोल दीजिए विरोध है और थोड़ा क्यों है विरोध बिल्कुल विरोध है अगर एक पक्ष माना जाए कि कर्म से मुक्ति होती है और एक पक्ष माना जाए कि कर्म से मुक्ति नहीं होती है तो थोड़ा नहीं ये बिल्कुल हाँ ठीक तो तो है तो देखिए उनके वाक्य की संगति मैं कैसे लगाऊं उनका वाक्य भी ठीक है कि कर्म करते करते अच्छा करते करते मुक्ति होती है होती है अच्छे कर्म करने से करने से मुक्ति में सहायता नहीं मिलती ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है न मैंने कहा शुभ कर्म करने से सकाम शुभ कर्म करने से मुक्ति में सहायता मिलती है निष्काम शुभ कर्म करने से भी मुक्ति में सहायता मिलती है बिल्कुल मिलती है हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं इसीलिए जान कर्म उपासना तीनों के योग होने से तीनों के शुद्ध होने से मुक्ति मिलती है यह कथन अपने आप में बिल्कुल ठीक है कोई दोष नहीं है बढ़ते पढ़ते जान बढ़ता जाएगा और मुक्ति को प्राप्त होंगे उपासना करते करते करते ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और मुक्ति को पालेंगे ये तीनों के लिए कहा जा सकता है तिंतु तत्वतः तो अगर देखना हो ये तीनों बातें सत्य होते हुए भी इसका खंडन नहीं है स्वीकारे हैं ये बिल्कुल स्वीकारे हैं उस दिन भी मैंने ये बातें रखी होंगी मुक्ति का आधार क्या बनेगा कि इसके पुण्य कर्माशय अधिक है तो अब इसको मुक्ति मिल जाएगी कि इतने पुण्य कर्माशय हो तो मुक्ति मिल जाएगी ऐसा कोई आधार किसी शास्त्र में हो तो बता दो या स्वामी जी के मुख से भी आपने सुना हो कहीं उन्होंने लिखा हो तो बता दो तो इतना पुण्य हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी एक वाक्य नहीं मिलेगा आपको यहां के संपूर्ण साहित्य में भी स्वामी जी के भी और इतनी उपासना हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी इसका भी एक वाक्य नहीं मिलेगा भले ही ये वाक्य मिलेंगे कि पुण्य करते करते कर्म करते करते मुक्ति होगी ये ठीक है उपासना करते करते मुक्ति होगी लेकिन इतने कर्म करने पे मुक्ति होती है इतनी उपासना करने पे मुक्ति होती है आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन इतना ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति मिलेगी ये अवश्य मिलेगा अविद्या का स्वरूप है यह अविद्या नष्ट हो गई मुक्ति मिल जाएगी ये विद्या प्राप्त हो गई अनित्य को अनित्य शुचि को शुचि अशुचि को अशुचि अनात्म को अनात्म ये जिसने जान लिया विवेक हो गया उसको मुक्ति हो जाएगी ज्ञान कितना हो कि मुक्ति हो जाएगी इसका तो उल्लेख मिलेगा लेकिन कर्म और उपासना का कोई कहीं संकेत आपको नहीं मिलेगा कि इतने कर्म हो तो मुक्ति मिलेगी इतनी उपासना हो तो मुक्ति मिलेगी इसलिए उनके वाक्य का उतने अर्थ को हम लेंगे कोई आपत्ति नहीं है उसमें और बाकी जो शास्त्रीय आधार थे वो तो मैंने रखे ही थे ज्ञानान मुक्ति बंधु विपर्यात कोई सूत्र आपको मिलेगा कहीं दर्शन में आपने तो कर नहीं पढ़े हैं लेकिन और जिन्होंने पढ़े हो कि कर्म से मुक्ति होती है उपासना से मुक्ति होती है ज्ञानानुमुक्ति तो है और बंधु विपर्यात भी, भी है कुरब ने वे है कर्माणी जिजी विशेष छतम समा तो कर्म करते हुए शौचाल जीने की इच्छा करे ठीक है कर्म लिप्त नहीं होता है और कोई मार्ग नहीं है यानी जीवन जीना है तो कर्म करते हुए ही जीना है एक बिल्कुल अलग बात है मुक्ति के लिए क्या तमेव विदित्वा अति मृत्यु में जान करके परमात्मा को जान करके परमात्मा को ठीक जान लिया तो उसका सब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा उसका प्रकृति का ज्ञान भी शुद्ध हो जाएगा आत्मा का ज्ञान भी शुद्ध हो जाएगा और दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका प्रकृति और आत्मा का ज्ञान शुद्ध है वो ही परमात्मा को ठीक जान पाता है जिसका आत्मा और प्रकृति से संबंधित ज्ञान ठीक नहीं है उसने परमात्मा को जाना ही नहीं है अभी वेद का प्रमाण है तम एवं विदिता एति नान्यापंथ विद्यत है न एवं तो ये नान्य तो यहां भी है नान्या पंथा विद्यतना मुक्ति के लिए ये तो एकदम स्पष्ट प्रमाण है तो उनके जो कथन है मैंने आपको एक बिंदु रखा कि इतने कर्म होने पे मुक्ति होती है आप पूछ के देख लीजिएगा उनको औरों को किसी को पूछ के देख लीजिएगा या किसी पुस्तक में ढूंढ के मिल जाए आपको कि हां कर्म से मुक्ति होती है तो इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी आपको एक पंक्ति भी नहीं मिलेगी इसको इस बात को कभी सुना तक नहीं होगा और इतनी उपासना हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी आपने कहीं सुना नहीं होगा ना लिखा हुआ मिलेगा आपको मेरी जानकारी में इतने वर्षों के कहीं कोई संकेत नहीं है ज्ञान के बारे में आपको कई प्रवचन मिल जाएंगे कई लेख मिल जाएंगे कि इतना इतना ये ये ज्ञान होना चाहिए तो मुक्ति होती है ये भी अपने आप में इस बात को पुष्ट करता है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है ये भी यही मानते हैं इसलिए इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है मैंने जो बात कही थी वो एकदम स्पष्टता की दृष्टि से कही थी ये हमें ताकि बोध रहे हम कहीं कर्म के पीछे ऐसे ना पड़ जाए कि ज्ञान को छोड़ दें उपासना के पीछे ऐसे न पड़ जाएं कि ज्ञान को विवेक को छोड़ दें और वास्तविकता क्या है वो मैंने केवल बात रखी थी बहुत सारी बातें सामान्य कथन होते हैं स्वामी जी के वचन और भी कई तरह के हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो मुक्ति को नहीं पा सकता जिसको अपने कार्य दिए जाते हैं दिन भर के जो भी है उत्तरदायित्व तो दिए जाते हैं उसको जो अच्छे ढंग से नहीं निभाता वो व्यक्ति योग में गति नहीं कर सकता मुक्ति को नहीं पा सकता प्रेरक वाक्य में और इसमें ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हुए तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो मुक्ति को पा ही जाएगा इतने कर्तव्यों का पालन कर दे तो मुक्ति को पा जाएगा ऐसा नहीं है ये आवश्यक है ये सहायक है इतना ही अर्थ है उसका ठीक है और कुछ कहना है आपको पूछना है तो इसीलिए बात तो अब अब अब स्पष्ट हो गया या नहीं हो गया ये बताइए ये एक जब उन्होंने कहा था तो आपसे। ठीक है चलिए वस्तुतः कोई विरोध नहीं है दोनों बातों में और तत्वतः है मेरी तो दृढ़ मान्यता है शास्त्रों का वचन यही मिलता है समझ में भी यही आता है युक्ति संगत भी यही लगता है इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हमने कितने कर्म किए और कितनी उपासना की कर्म करके हमने समझ कितनी बनाई इसका इसकी महत्व है आप सौ बार गिर करके उठे और सीखे सौ बार गिरने के बाद में सीखे एक दस बार गिर के ही सीख गया और एक बार ठोकर खाकर के भी कोई सीख गया कि ऐसे ठोकर लगती और सीख ले ली उसने उनकी डायरी एक रहती थी उसमें सुख्तियां हो, होती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को गिरता हुआ देख करके भी सीख लेते हैं वो गिरते भी नहीं है कुछ लोग गिर करके सीख लेते हैं संभल जाते हैं और कुछ लोग बार बार गिरते रहते हैं तो भी नहीं सीखते तो गिर के उठे कितने भी कर्म हुए क्या भी कुछ हुआ विभिन्न कर्मों को किया सीख कितनी लिए वो मुख्य समझ बन गई है भोगों को कितना भोगा यह महत्व नहीं है भोगों को भोग के किसने सीख जल्दी ले ली किसने विवेक पैदा कर लिया वैराग्य पैदा कर लिया उसको बात है एक बार में कर लो चाहे दस बार में कर लो सौ बार में कर लो या लाख बार करके भी ना करो कितना भी समय लगाओ कर्म में उपासना में उसका मतलब नहीं है वो आधार नहीं बनते मुक्ति के सहायक अवश्य है अनिवार्य है वो भी लेकिन मुख्य बात है विवेक की जान की कैसे भी करो लो सांख्य में भी ये बहुत चर्चा आती है और दर्शन भी पढ़ेंगे तो उन सबको देख करके तो यही सिद्ध होता है अनेक जगह अब ये बिंदु आपके मन में आ चुका है विषय आपके सामने रखा गया है आप जब और दर्शन पढ़ें उपनिषद पढ़ें इस बिंदु को देखते रहेगा कि क्या इसके विपरीत कहीं कोई कथन आता है या इसी के अनुकूल इसके पक्ष में ही वाक्य मिलते चले जाते हैं आपको ऐसे इसके पक्ष में मिलते जाएंगे वाक्य इसके विपरीत आपको वाक्य नहीं मिलेगा कोई ठीक है हाँ। तो बच्चे को हाँ। तो विकृति होती है, तो वो उसके कारण अगर कुछ गलत उसके कारण उसका विकति होती है तो ये मां बाप का पापों में होता है कि उनका बौलव नहीं तो उसको जी तो तो उनका भी बाप इसको उदाहरण यू ले लू मैं कि चिकित्सक की असावधानी से बच्चा विकृत हुआ बच्चे का जीवन तो हुआ ही परेशानी हुई उसको और माता पिता को भी बहुत होती है सब तरह से पालना पोषना धन का समाज में यश का निंदा का बहुत सारी चीजें होती हैं माता पिता को भी बहुत झेलना पड़ता है उससे माता पिता को भी बहुत कष्ट हुआ चिकित्सक की असावधानी से तो इसमें माता पिता का भी कोई पाप हो ऐसा नहीं कहेंगे जैसे बच्चे का मैंने मना किया बच्चे का भी कोई पाप हो यह नहीं मानना चाहिए और माता पिता का कोई पाप था इसलिए ऐसा हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए ये किसी के द्वारा किया गया अन्याय है किसी की, की गई असावधानी का परिणाम है, अगर वो अपने हुआ है तो... तो कर्म का फल है जो मैंने जैसे कहा कि अगर प्रकृति था, हमारे गुणसूत्र में रचनागति ऐसा चीज आ गई तो इसे कर्म के अनुसार माना जाएगा और उसमें बच्चे का भी और माता पिता का भी दोनों का कर्म वहां जुड़ा हुआ रहता है न्याय दर्शन में आएगी बात आगे कि कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो न केवल बच्चे के पाप पुण्य होते हैं माता पिता के भी पाप पुण्य होते हैं कि उन माता पिता के यहां किस तरह की आत्मा का जन्म हुआ है और उस आने वाली आत्मा का बच्चे का भी कर्माशय रहता है कि वो किस तरह के माता पिता के यहां जन्म ले रहा है दोनों के पाप पुण्य जुड़े हुए रहते हैं वहां पर ये सामान्य रूप से कथन हो गया अब इसमें जो विशेष बाधाएं या सहयोग हो आदि होते हैं वो एक अलग चीजें जुड़ जाती ऐसा है ऐसा और जो अन्याय होता है उसकी क्षतिपूर्ति होगी अथवा जो पाप कर्माशय है हमारा पहले का बचा हुआ उसको भोगा हुआ मान लिया जाएगा कि इसने इतने कष्ट सहन कर लिए तो जिनका फल कभी बाद में मिलता वो कर्माशय पाप कर्माशय भोगने के कारण से ये मान के वो कम कर दिया जाएगा तो वो भी हमारे साथ न्याय है अन्याय फिर भी नहीं हुआ लेकिन हमारे पाप कर्माशय के कारण से चिकित्सक ने असावधानी की और ये विकृति आई ऐसा संबंध नहीं बनाना है क्योंकि ऐसा करने पर कर्म की स्वतंत्रता अच्छा बुरा करने का वो सिद्धांत हमारा खंडित होता है होगा तो न्याय यदि अन्याय पूर्वक कष्ट हो गया जीवन भर परेशान रहा उससे जितना कष्ट हुआ उसका आकलन परमात्मा जानता है उतना पापकर्मा से उसका खीण मान लिया जाएगा कि भाई इसने भोग लिया है उसको फिर परमात्मा दोबारा नहीं देगा तो दूसरे ढंग से कहो तो उसने अपने कर्म का ही भोग लिया है लेकिन उसके कर्म के कारण से किसी ने अन्याय किया ऐसा नहीं मान सकते अन्याय करने वाले ने स्वतंत्रता से अन्याय किया है और यदि किसी के पाप कर्माशय नहीं है पाप नहीं है जिसका कि वो दंड मिलना चाहिए ऐसा कुछ उसके पुण्य ही अधिक है और कष्ट इतना हो गया कष्ट इतना हो गया तो उस स्थिति में क्षतिपूर्ति वाला भी सिद्धांत लगता है कि जितनी हानि हुई उसकी पूर्ति अच्छी तरह से कर देगा दो तरह से समाधान है एक तो हमारे जो तो पाप कर्माशय वो क्षीण हो गए अथवा हमारे को नए सुविधाएं साधन आगे कभी मिल जाएंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी दोनों तरह से होगा और जिसने असावधानी की है जिसने अन्याय किया है उसको उसके कर्म के अनुसार दंड मिलेगा उसका पाप कर्माशय बन गया और उसको ईश्वरीय व्यवस्था से और सामाजिक व्यवस्था है तो उससे भी जितना मिलता है उतना और सामाजिक व्यवस्था से कम मिला है तो बचा हुआ परमात्मा की व्यवस्था से मिलेगा हाँ आप बोलिए ठीक है, है? नहीं, पहले हाँ, कमल जी बोल रहे थे हाँ अभी आपने बताया था कि जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसके बाद परमात्मा को जानने से दूसरे सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है तो क्या जो व्यक्ति असंप्रजात समाधि से परमात्मा को जान लेता है संसार में जितने भी पदार्थ हैं जिनका उसने जानने का विशेष प्रयास नहीं किया उन सभी का ज्ञान अपने आप संभव है हो जाए नहीं ये अभिप्राय नहीं है परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया उसको सब अणु परमाणु और सब चीजों का ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है इस तरह का ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है जान से मुक्ति होती है उसका यह मतलब नहीं है कि तार कितने का बना हुआ है इसमें कौन सा प्लास्टिक लगा हुआ है और कितने गैस का इसमें तार है अंदर कौन सी धातु से बना है ठीक है ऐसी जो बातें हैं ये जानना अनिवार्य नहीं है मुक्ति के लिए ये उस जान की बात नहीं है अनित्य शुचि दुखानात मसू नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या इसका विपरीत विद्या संसार के विषय भोगों में दुख है ये हमारी पूरी तृप्ति नहीं कर सकते जन्म मरण के बंधन से हमें छूटना है ये ये जो बातें हैं ये जान कहलाएंगी परमात्मा का आनंद सर्वोत्कृष्ट है प्रकृति के सुख त्याज्य हैं इत्यादि ये जो चीजें हैं ये जिसको जान हो जाए ये ज्ञान जिसको होगा वो ही परमात्मा का ज्ञान कर पाता है सीधी सी बात और जिसने पर, जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया उसको इन सब का ज्ञान है ये मानना ही पड़ेगा ये मानना ही होता है जिसने प्रकृति का ज्ञान ठीक नहीं किया और प्रकृति को सुख युक्त मान रहा है लक्ष्य मान रहा है वो परमात्मा को जान ही नहीं पाया परमात्मा को कैसे जाना हुआ कहा जाए उसको और जिसने परमात्मा को जान लिया है तो परमात्मा के कर्म भी जानता है परमात्मा के बनाई हुई सृष्टि को इस रूप में जानता है इन सब का उद्देश्य वो जानता है इतने अंशों में तो वो कह सकते हैं कि जिसने परमात्मा को जान लिया उसकी ये अविद्या नहीं रहेगी क्योंकि परवैराग्य के बाद में परमात्मा का ज्ञान हो रहा है और परवैराग्य कब होगा जब उतना विवेक होगा अभिप्लव विवेक ख्याति होगी इसलिए विवेक होने पर वैराग्य और फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है इसलिए वो तो अविद्या से रहित है संस्कार रूप में है उसको नष्ट कर रहा है और परमात्मा को जान करके ही मुक्ति को प्राप्त करता है यानी उसने बाकी चीजें जान ली उसके लिए तो उपनिषद में वचन भी है कि जिसको जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है परमात्मा की जान लेने पर यह सारा सर्वम खलु विज्ञातम भवती जस्मिन विज्ञाते सर्व इदम खलो विज्ञातम जिसके जान लेने पर ये सब भी जान लिया जाता है वो परमात्मा इसकी पुष्टि शास्त्र से भी होती है हाँ कौन पूछ रहे जी जी जिस ज्ञान की बात मैं कह रहा हूं ये शास्त्र कह रहे हैं जिससे मुक्ति मिलती है वो केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है आपका प्रश्न है कि किसी ने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन निष्काम कर्म नहीं किए उपासना नहीं की तो क्या मुक्ति हो जाएगी उसके जिसने निष्काम कर्म नहीं किए उसका सीधा मतलब है उसने अभी ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया है ज्ञानी व्यक्ति तो निष्काम कर्म ही करेगा निष्काम कर्म नहीं है यानी सकाम कर्म है सकाम कर्म है यानी क्लेश मूल में है क्लेश मूल में है यानी अविद्यादि मूल में है तो ज्ञानी व्यक्ति निष्काम कर्म ही करेगा और ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की ही उपासना करेगा उपासना से रहित हो ही नहीं सकता यदि उपासना से रहित है तो ज्ञान की उतनी कमी है लेकिन मुक्ति का आधार केवल ज्ञान बनेगा कसौटी वो बात है नियत कारण है वो समुच्चय और विकल्प नहीं है उसमें ये बातें, ठीक है मतपाठ